द्रं कर्णे स्वा भद्रं पश्येक्षता स्थिरए रंगशे अथवा अथ वेदीय पांडु कारिका अलाद शांति प्रकरण उन्चार, के उनका के पर विचार चल रहा है 50 उसके ऊपर विचार चल रहा था उसकी उस कुछ राष्ट्रीय बाकी है तो यह संसार के विषय में विचार किया है जो तो जन्मादि के बारे में विचार हुआ जब निहनानादि स्वृति को लेकर के नान प्रज्ञ नज्ञ इसी छत्ता जो सप्तम मंत्र को लेकर के विचार करते हैं और अपने सुशुक्ति से ऊपर की अवस्था को लेकर के विचार करते हैं कि कोई जगत नाम की वस्तु उत्पन्न होवा नहीं सिद्ध होता जागृत स्वप्न का खेल है सारा है दिखाई पड़ता है आगे नहीं है कोई तो वस्तु उत्पत्ति है नहीं यह सिद्ध करना है जिस प्रकार आस्था है अलग है जागृत स्वप्न भास्ता है उत्पन्न सिद्ध नहीं होता भाषण माध्यम कैसे ऋतु में सर तो भी आस्ता है उत्पन्न होना संभव नहीं है यहां दृष्टांत दिया अलाप का अलाप का दृष्टांत। जलती हुई लकड़ी के दृष्टांत दिया हुआ है किसी प्रकार जगह है बोलना चाहते हैं जैसे जलती हुई लकड़ी के धूमने पर गोलाई दिखाई वो गोलाई वास्तविक नहीं है केवल आभाष है अग्नि का आभास दिख रहा नहीं अग्नि है लकड़ी में बुलाई तो बुलाई अग्नि की अग्नि नहीं है अग्नि का आभास है जैसा हुआ है उसी प्रकार ये जगत आभाष है वहां अग्नि में कल्पना है वो जो गुलाई इसी प्रकार सच्चिदानंद मन आत्मा है विज्ञान तो स्वरूप आत्मा है उसमें कल्पना है जगत की उत्पत्ति आदि कल्पना है दृष्टांत तो तो शिक्षक करते हैं आगे विद्या आत्मा में घटाएंगे जगत तो कारिका में कहा था अलाते स्पन्द मान भाई नाभाषा मित्र तो रोजे को जो आवाज़ है जो गुलाई दिख रहे है वहां वहा जो है अन्य कहीं से आए ये सिद्ध नहीं होता गुलाई पहले नहीं अग्नि जलती हुई लकड़ी थी काष्ट था जलता हुआ काष्ट था तो जो गुलाई दिख रहा है तो मानकर गुलाई रहा है वो गुलाई का नित्र से आया आया हो ऐसा वो कह सकता तत्व तो न तत्व तो अन्यत्र जब वो लकड़ी को रख देते हैं हम कास्ट को नीचे रख देते हैं घुमाते नहीं है उस स्थिति में अंड जाते हुए भी नहीं होते वो तो जो बुलाई कहीं चला जाए ऐसा भी दिखाई पड़ता निष्पंदा जो निष्पन्द हो गया जो आलात स्थिति में नलात्तम प्रविशनते और वो में प्रवेश भी नहीं करते हैं जो बुलाई है उसमें प्रवेश भी नहीं करते हैं बाहर भी नहीं जाते हैं और पहले कहीं बाहर से आए भी नहीं होते हैं क्या अनिर्वचने पैदा हुआ दृष्टांत को मजबूत कर रहे हैं आगे इस प्रकार तो की जगत उत्पत्ति आदि जाति आदि की बात है वही सही है अला कथम ऋजादि काम असत्व अला दृष्टान्त आप दे रहे विज्ञान में मान विज्ञान स्वरूप ब्रह्म में आत्मा में जगत कल्पना है कोई उत्पन्न हुआ ही नहीं है तो तो तो असत्य कैसे आकार है कि पूर्वादी की शंका हो गई उत्तर कहते हैं निरूपण असत निरूपण में सिद्ध नहीं हो सकता जब तक निरूपण नहीं करते तब तक है निरूपण में सिद्ध नहीं हो सकता माने सद सादु, सदरू से निप नहीं होता असद रूप से भी निर्भर नहीं होता उभय रूप से भी निर्भर नहीं होता अनिर्वचिने यही मिथ्या होता है मिथ्या यही सिद्ध करते हैं एक ही तो अगर सिद्ध हो तो वो जो पहले कास्ट में गुलाई नहीं तो कहीं अन्य से आना चाहिए अंतर से आना चाहिए ऐसा भी नहीं दिखाई पड़ता क्यों कास्ट शांत हो जाता है घुमाना क्रिया बंदा करा देते हैं तो चले जाना चाहिए वो गुलाई को जाते भी नहीं जाए थवा उसी में प्रवेश होना चाहिए उसी काष्ट में वो भी नहीं होते हैं तो क्या मित्र है? है ना होता हुआ भाष रहा था वो तो अभी भी होना चाहिए काष्ट के रखने पर भी उसकी सत्ता होनी चाहिए वो तो अभी भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार है जागृत सपना जो विषय देख रहे हैं जाति देख रहे हैं जन्म देख रहे वैसे ही सिद्ध करेंगे पहले दृष्टान्त को सिद्ध कर रहे हैं एक अलाते यहातम पौंदमानम समिष्ठ रहे जब अलाद घूमता है जिस काल में स्पंदन क्रिया होती है उसमें जलती हुई लकड़ी को अलाद बोलते हैं उस स्पंदन समिष्ठते जब स्पंदन होगा उसमें क्रिया शुरू होती है तला तस्विन उस अलाद में अब गुलाई शुरू हो जाएगी उसमें क्रिया शुरू होते गुलाई से बिखरे लगेगा वो गुलाई तस्मिन आलाते अन्य तो देशांतरात आगत्य आवासा न बनती ये कहा वो अन्य देश से आ गए हो वो बुलाई वहां ऐसा नहीं होता अ सत्यम वक्त नहीं वो कहना संभव नहीं क्यों ऋझुक्रादी आभासान जो टेढ़े मेढ़े आवास दिख रहे हैं वहां बुलाई जो दिखते हैं ऋजुब तो अकराधी कभी टेढ़े हो रहे हैं कभी सीधे हो रहे ढंग से क्रिया करेगा वैसे दिखाई दे रहा है ऐसे जो आवास देशांतराद आगमन से अलग भारत अन्य देश से आ गए हो उस काल में ऐसा कोई भी स्वीकार नहीं करता वहां आया हो उस काल में फिर बाद में अन्यत्र जाता हो ऐसा नहीं मानते। यदा मानतेदेव अलातम स्पंदनम तब वो स्पंदन रहित होगा क्रिया रहित हो जाए तो अलात शांत हो जाए नकली शांत हो जाए स्पंदनम स्पंदन वर्जितम वर्त स्पन्दन रहित चेष्टा रहित हो जाए का स्थिति में तत तो अनुपाल उस स्थिति में क्या होगा पंद्रह तरह तथो तो अन्यत्र आवास भवन भी नई वो अन्यत्र हो जाते हैं आवास अन्यत्र चले जाते हैं ऐसे भी कहा नहीं जा सकता है नक्त अनुपलबा अविशेष उपलब्धि नहीं हो रही जाते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे अनुपलब्धि समान जैसे आते हुए अनुलब्ध है वैसे जाते भी अनुपलब्ध दिखाई नहीं पड़ते जा रहे थे तो उसी में ये लीन हो जाते हैं। समाधान तस्वीर उठा पैदा नहीं हुए यदि अलात उस चक्र का उपादान कारण होता तो प्रवेश हो जाता प्रवेश करना भी संभव नहीं है गुलाई का अग्नि कारण भी नहीं है तब तो अनुपाध तो उपादान नहीं है अला इसलिए उसमें प्रवेश नहीं कर सकते यदि ही निष्पंदनम निमित्त अलातम उपादान तथा निमित्ता नैमित्त अभावर्षना वक्रादी आकार अलाते भविधा माने यदि यदि स्पंदनम नि दो, दो कारण मान लिया जाए तो स्पंदन को निमित्त कारण मान लिया जाए जो क्रिया हो रही है उसको निमित्त कारण माना जाए वो जो चक्र का निमित्त कारण अलातम उपादान और अलात उपादान कारण देखो अलात अभी है किंतु तो बंद हो गया है निमित्त कारण के अभाव से वस्तु का अभाव नहीं होता घर बनता है दंड चक्र आदि के सहयोग से घर बनता है जब घट बन गया दंड चक्र नष्ट हो जाए तो घर नहीं खुलता कपड़ा बना था धागा में हमने तूरी बेमा आदि को निमित्त कारण बनाया था जो तो, कंगी होती है उसको तूरी बोलते हैं और इधर से इधर धागा डालने वाले को वेमा बोलते हैं तूरी बेमारी दे इसके निमित्त कारण होते हैं तंतु संभाई कारण होता है उपादान कारण होता है पटका धागा में कपड़ा बनना है किंतु क्रिया करनी पड़ती है कांत में डालना पड़ता है और कंगी में पड़ा हुआ है सीधा धागा और तेरसा फाड़े धागा डालना पड़ता है टेढ़े धागा डालना पड़ता है उसको जो धागा डालने वाले को तो, व्यामा बोलते हैं और सीधा पड़े हैं वो कांत जो डी पे पड़े उसको निमित्त कारण है। और पट बाहर आ गया, के आ गया और वो किसी कारण से नष्ट हो जाए, तो पट नाश नहीं होगा। निमित्त कारण के नाश से कार्य का नाश नहीं होता और उपादान कारण का नाश हो गया तो कार्य का नाश होगा तो ये जो अलाक उपादान कारण माना जाए और वो जो चक्र घूम रहा था अपना क्रिया है उसका निमित्त कारण माने तब भी निर्भर कर रहे हैं यही कह रहे हैं यदि स्पंदन जो क्रिया हो रही है आकार का और अलातम उपादान जल्दी हुई लकड़ी को उपादान कारण माना जाए तथा निमित्ता निमित्त कारण का अभाव जल्दी हुई लकड़ी तो अभी है केवल निमित्त कारण का अभाव हो गया पंदन क्रिया बंद हो गए इतने मात्र से कार्य का नाश नहीं देखा जाता है घट बनने के लिए दंड चक्रदि की आवश्यकता है टूटेगा तो तो दंड चक्रादी के अभाव से घट का नाश नहीं होता बनने के बाद के अभाव से कार्य का नाश नहीं होता कार्य बनने के बाद ठीक है चंदन क्रिया के अभाव से उस चक्र का जो गोलाई का अभाव मानना ठीक नहीं गोलाई का नहीं आकार स्पंदना भागे भी अलाते भव्य स्पंदन के अभाव काल में जब क्रिया नहीं हो रही है पूर्ण रूप से उस काल में भी अलाप में होना चाहिए गोलाई तो नहीं है और वो उपादान कार्य भी नहीं हुआ होना भी संभव नहीं कहात दृष्टानते दृष्टान आभाषा मिथ्यात्ष्ट दृष्टांत यही है सारा जगत कल्पना है इसके लिए दृष्टांत है का जलती हुई लकड़ी घूमने के जो चक्र का दृष्टांत दिया है न होता हुआ भाषण वैसे ये भी जगत की उत्पत्ति आदि जो तो है न होता हुआ भाषण है वेदांत के निषेध पर एक वाक्य है निहाना नाथ किन इत्यादि वाक्य के तो साथ में जब तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से ऊपर की अवस्था में जाकर इन वाक्यों को तो घटाते हैं तो जगत की उत्पत्ति सत्तम होती है आभाष है स्वप्न का मिथ्या माना जाए दृष्टान ऐसा देखा तो आवास मिथ्या है ठीक इसी प्रकार कहेंगे कहते हैं किंच तस्वीर आलाते ऋतुपत्रादी आवास अलाता अन्य कुतचित आगत अलाते नहीं ना न अन्य तो भुशी अलात में जिस अलात घूम रहा है वो जो बोलाई जो आ गई उसकी उसमें अलात्त में स्पंदमान होने पर उसमें क्रिया हो गई शुरू अलात्त में क्रिया शुरू हो गई गुमना रूप क्रिया इतने मात्र से रिज बकरादास आ रहे हैं वहाँ आवास हो रहे हैं वह अलाता आगते अलाते नहीं भगवंती न्याय तो भोग्य तो भगवत कहा अलात से अन्यत्र से कहे आ गए हो वहाँ जलती हुई लकड़ी से अन्यत्र से बुलाई आ गई हो आ वहां ऐसा नहीं कर सकते अन्य शब्दों सब वो है ना अन्यतर दुबार, अन्यतर से वहां होना ना अन्य होना सं नहीं है उसका वो गोलाई निकल करके अन्द्र जाए ऐसा भी नहीं होता नस्मात निष्पन्दात स्पंदन रहित कर दिया गया आलाप को गुमाना बंद कर दिया उस स्थिति में गोलाई नहीं दिख रही गए कहा गए बाहर गए ऐसा नहीं दिखाई पड़ता अनुपलब्धि के प्रमाण से बाधित हो तो जाता है बाहर जाना संभव नहीं आना भी संभव नहीं उपलब्धि नहीं हो रही आया वो दिखता नहीं है जाना भी संभव नहीं है कहते हैं अलात में प्रवेश और उसी अलात में प्रवेश करते हैं ऐसा भी नहीं कर सकते बुलाई आवास ये भी नहीं हो सकता टीका में कहते हैं पूर्व अक्षराणी व्याचा अन्य हेतु दे रहे व्याख्या करते हुए पूर्व अवसर व्याख्या कहा आगमन से अनुकूल हेतु कर देते है जो आवास देशांतर से अन्यत्र से आते हैं उसका लकड़ी को घुमाने पर गुलाई अन्यत्र से आते है ऐसा की होता नहीं देखा नहीं अनुपलब्धि प्रमाण से बाधित हो रहा है आता हुआ दिखाई नहीं पड़ता उपलब्ध नहीं होता हुआ अनुपलब्धि को, को क्यों नहीं दिख रहा है अनुपलब्धि आए तो नहीं सकते अनुपलब्धि हो रही होती है बाहर से आते नहीं अनुपलब्धि में हेतु तृतीय तृतीय पहाड़ात्महा न तो अन्यत्र तो कहा था निष्पंदात कहा था जब स्पंदन क्रिया बंद कर थे वहां से निकल के जाते हैं ऐसे क्यों जाते हुए भी नहीं क्या है क्या हेतु है अनुपलब्धि नहीं अनुपलब्धि उसी हेतु पादार्थ तृतीय पाद कहा न च इत्यादि भाषा में कहा था नस्म स्पन्दा अलाता अन्यत्र है वो अन्यत्र गए होता चतुर्थ पदार्थ महा न अलात प्र वो अलाद में प्रवेश करते ऐसा भी नहीं होता उसको कहा न तो निष्पंदनमार न तो निष्पंदन एवं अलातम प्रविशनते जो शांत हो गया हलात घूमना बंद हो गया उसमें गोलाई पर प्रवेश करते ऐसा नहीं होता क्यों उसका उपादान कारण नहीं है वो उपादान कारण वो अग्नि से नहीं बनायाद से नहीं बनाया आगे कहते हैं रिजवक्रादी आभाषा नाम दृष्टानते निर्गम प्रवेश हजुर असम साधे जो टेड़े मेड़े आकार हैं दृष्टान्त दिया है वही अलात का दृष्टांत दिया है तो उसमें दृष्टांत में अलात में निर्गमन प्रवेश हजुर असम साधे वहां प्रवेश होना भी संभव नहीं है निकलना भी संभव निकलना निर्गमन में निकलना प्रवेश में भीतर आना तो असंभव बाहर से आते हो उसका अलग घूमते समय वो जो गोलाई से आ जाए ये भी सिद्ध नहीं होता और निकल के जाते नहीं होता। उसको हैं कैसे नहीं आ सकते कैसे नहीं जा सकते वो जो गोलाई बाहर से आए हो तो निकल जब घुमाएंगे तो आना चाहिए और रखते हैं कि लकड़ी को तो जाना चाहिए ऐसा नहीं असंभव है ये सिद्ध करते कैसे न कहा न निर्गता अलाता विज्ञाप्यु राशिषा न निर्गता अलात्ताते द्रव्य भाव विज्ञाने राभासस्य राभासाशेषक न निर्गता अलात्ताते जो गोलाई रिजु बकरा थी टेढ़े मेढ़े आकार तो दिखाई पड़ रहे थे काष्ट को घुमाते समय में जलती हुई अगली को घुमाते समय लकड़ी को घुमाते समय वो निकल करके गए हो ऐसा नहीं ये ते जो टेढ़े मेरे आभास है आकार है टेढ़े मेढ़े आकार तो दिख रहे हैं वो ते ये जो आवास है वहां से निकल गए हो ऐसा नहीं से निकल गए हो ऐसा नहीं कर सकते क्यों निकलने के लिए एक वस्तु होना चाहिए क्योंकि द्रव वस्तु नहीं है जो आभास है वस्तु नहीं।, नहीं है वस्तु नहीं है द्रव्यत्व अभाव योग्यता द्रव्यत्व का अभाव माने वस्तुत्व का अभाव का संबंध है वो वस्तु नहीं है वो वस्तु होते तो आना भी संभव था जाना भी संभवता द्रव्यत्व अभाव योग्यता वस्तु का संबंध होने से वस्तुत्वरो केवल भाष रहा है वस्तु नहीं होता वो वस्तुत्व का अभाव है इसलिए आने जाना संभव नहीं वस्तु हो तो आने जाना संभव वस्तु नहीं है वस्तु रहने के कारण आना जाना संभव नहीं होगा वो कल्पना है खाली तो चक्र दिखाई दे रहा है केवल कल्पना तो है वास्तव में वस्तु नहीं है इसलिए लकड़ी घूमते समय आ गए और लकड़ी चुप होने के बाद निकल गए ऐसा नहीं मान सकते निकल नहीं सकते आ भी नहीं सकते जा भी नहीं सकते, नहीं सकते।, सकते। भी तो ये तो वस्तु तक अभाव होने से विज्ञाने भी तथा ऐसे ही समझना है जो जन्मादि दिख रहा है जगत आदि जीव की उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति जो सचिराधान आत्मा में मान के बैठे हैं हम लोग व्यावहारिक काल में ठीक वैसे ही समझना है विज्ञान एक चौथे का शूर आभाषेष ये भी आभाष है जो जाति आदि जो माना हुआ है जन्मादि माना है जाती भाष है जन्मा भाष है वास्तविक जन्म होता है, अगर वास्तविक जन्म हो तो सुसुक्ति आदि अवस्था में भी मिलना चाहिए यही दो में मिलते है साथ जागर में मिलते हैं में जाते ही बात होता है ये शरीर नहीं ये मकान नहीं गुजरे मुस्काल कोई पैदा हुआ हुआ आप बोल नहीं पाएंगे सुसुप्ती अवस्था में एक वैसे कर पाएंगे कि कुछ पैदा होता है यहां तो उसके भी ऊपर की अवस्था की बात है वो अज्ञान में बिता हुआ अवस्था है उस अवस्था में कहा से जन्म आदि होना है उस आप में जब सुसूप भी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं खाली जागृत स्वप्न में जैसे लकड़ी को हिलाने पर बुलाई दिख रहा है वैसे जब जागृत अवस्था में व्यक्ति होते हैं अज्ञानी लोग होते हैं कल्पना कर कल देते हैं पैदा हो गया जन्म आदि सारी कल्पना है ऐसी वास्तविक विज्ञान है भी तथा से उसी प्रकार समझना माने वो जो आभाष है जात्यादि आभाष जन्मादि आभाष है सब के सब न कहीं से आते हैं न कहीं जाते हैं न उसमें होते हैं क्यों वस्तु नहीं है वस्तु हो तो आना जाना संभव हो जागृत स्वप्र में आ गए सुसुप्त में चले गए विज्ञान तो काल में भी है सचराम स्वरूप भी है उस काल में भी है तो वहां पर आभा में केवल जागृत स्वप्न में लिहाज में है तो यह आ गए हो कहीं से सिद्ध तो तो नहीं हो सकता वस्तु नहीं है वस्तु हो तो आना जाना संभव होगा कोई द्रव्य भाव जो होता है लगेगा गुरुों ने जो हेतु दिया था वही है वस्तु का अभाव है राज्यों में सर्प दिखता वस्तु नहीं होता तो हाँ है उसी प्रकार वास्तव में कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होना यही इसलिए आजादवाद की टीका टीका में कहते हैं दृष्टान्त निमिष्टा निमिष्टा भाषावत दाष्टान्त के भी जमादी मिथ्या ये कहना चाहते हैं। गया। क्यों कहीं से आना भी संभव नहीं हुआ कहीं जाना भी संभव नहीं हुआ उसमें प्रवेश भी संभव नहीं हुआ टटोल करके देखा उस काल में कहीं से वो बुलाई आता है क्या नहीं बाद में निष्पन्द होने पर का निष्पंदन होने के बाद जाता है क्या सिद्ध नहीं हुआ देखा नहीं पड़ा अनुपलब्ध प्रमाण है और उसमें प्रवेश होना भी संभव है वो उपादान कारण नहीं है उसका तीनों ने पाया जैसे वो कहा अब दृष्टांत में जो बता दिया था आवास मिथ्या घोषित किया था काष्टांत के भी सिद्धांत में यहां पर सचिदाल आत्मा और जगत के विषय में जीव जगत के विषय में है ये क्या वास्तविक इनकी उत्पत्ति है या नई जीवों की उत्पत्ति जगत उत्पत्ति वास्तविक है सिद्धांत में भी जन्मवादी आवास जो जन्म स्थिति आदि जो आवास हो रहा है वास्तव में नहीं है आवास मानी वस्तु स्थिति में नहीं होता तो जन्मवादी आवास जो है मिथय मिथ्याय होना चाहिए युवा जैसे वो मिथ्या है जलती हुई लकड़ी को घूमने से जो गोलाई आदि दिख रहा है मिथ्या है न होता हुआ दिख रहा इस है इसी प्रकार जन्म आदि दिख रहा है वास्तव में अगर वास्तविक हो तो सुसुप्ति तूर्या अवस्था में भी प्राप्त होना चाहिए तुरिय में तो अभी हम पहुंचे नहीं ठीक है सुसुप्ति का अनुभव तो है ना तो सुसुप्ति में भी नहीं है न कोई जीव पैदा हुआ हुआ दिख दिखता है ना कोई शरीर आदि पैदा हुआ दिखाई पड़ता नहीं दिखा आभाष है न होता हुआ भाषणा इसलिए आजादवाद इस तरह से कह रहे हैं विज्ञान इत्यादि कहा ठीक है मैं कहते हैं बकरादि आकारेशु जन्मादि आकारेशु आभाव आभाषत्व से तुल्यवाद तो हेतु महा बकरादि टेढ़े मेढ़े आकार थे में, थे। आवास अप्रसे, आवास अप्रसे तो थे में। और यहां विज्ञान में जो जन्मादि आवास है अरे सच्चिदा बधन विज्ञान आत्मा है उसमें शरीरादि दिख रहे हैं जीव की उत्पत्ति दिख रही है ज वक्रादि आकारेश दोनों में समान है ऋज वक्रादी आकार को दृष्टांत में रखा है और ये जर्मादि जाति आदि उत्पत्ति आदि यहाँ जीवों की बताया जा रहा है जगत ये सिद्धांत है एक घटाना है समान है आभाषत्व तो से तुल्य आभाषत्व तो बराबर है माने वास्तविकता वहां भी नहीं यहाँ भी नहीं जलती हुई लकड़ी में गोलाई दिखना भी कल्पना है और जीव आदि की उत्पत्ति मानना यह भी कल्पना है उत्पत्ति होती है समान है आभासत्व से तुल्यत्वादुवा आभास्या विशेषता का आवासत्व विशे आवा आभासत्व धर्म वहां भी है तो यहाँ भी है आवात्म भी आवासत्व धर्म दिख रहा है और यहाँ जाति आदि में वो आवासत्व धर्म समान एक ही धर्म दिखाई दे रहा है टिप्पणी चार की टिप्पणी आभाव दृश्यत्व से दृश्यत्व आवासत्व बोले वहां भी दिख रहा था यहां भी दिख रहा है जन्मादि दृश्यत्व समान है तो वो मिथ्या है ये भी मिथ्या है एक तो ही हेतु है जब अलात का आभाष जो है वो मिथ्या है तो यहां भी जन्म आदि आभाष मिथ्या ठीक है तो ये, ये तस्व दृष्टान्त है मिथ्यात्म भाषा मिथ्यात्म तो आभाषा नाम येष्टत्व मिथ्या इस हेतु से भी दृष्टांत अलात्तम अलात्व दृष्टान्त बना रहे और यहां विज्ञान आत्मा को विज्ञान आत्मा को सिद्धांत बनाएंगे वहाँ गोलाई आदि जो तो ऋतु बकरादी को उत्पत्ति मानना और यहाँ जीवादि को उत्पत्ति मानना यह घटाना है ये इत दृष्टान आभास आना दृष्टांत जो अलाप में जो आभाष है ऋतु बकरादी टेढ़े मेढ़े आकार दिख रहे थे वो मिथ्या ही मानना पड़ेगा मानना होगा क्यों केंचक्र के बाद अगर वो सत्य होते तो काष्ट के घूमते समय बाहर से आना चाहिए या तो बाहर से आना चाहिए फिर टास्ट शांत होने के बाद निकल जाना चाहिए या उसमें प्रवेश करना चाहिए तीनों की उपलब्धि नहीं होती ना तो वो बाहर से आते हुए प्राप्त होते हैं ना जाते हुए प्राप्त होते हैं ना उसमें प्रवेश करते हुए प्राप्त अनुपलब्धि प्रमाण से बाधित होता है कहीं आना भी नहीं बन रहा जाना भी नहीं बन उनको वहां प्रवेश हो नहीं पा रहा प्रमाण है उपलब्धि नहीं हो रही कह रहे ये बात सुनना क्या जन्ना निर्गता आलाता ते, ते तो जो आभाष है उसको ते पद से लेना है ये आभास जितने निकल के जा नहीं पक सके गृह आदि वजह से घर से निकल के कोई बाहर जाता हो तो निकल के नहीं जा सकते जब अला घूमना बंद हो जाएगा उस काल उसका गुलाई निकल के गया ऐसा नहीं होता क्यों द्रव्य भाव नहीं होता यही है का तो तो अभाव है वस्तु तो हो तो जाए वस्तु तो रहे तो कहा जाए बताता तो है। द्रव्य होता, होता, से तो तो पर आभार जावे तो बाहर से आए बाहर गए कहना नहीं बनता वस्तु शुद्ध नहीं होता ये कहना है द्रव्यत्व भाव योग्यत् अभाव कारिगर में कहा था उसको कहा के अभाव युक्ति दी से क्या सिद्ध होगा वस्तु वस्तुत्व अर्थ आएगा वस्तुत्व द्रव्यों भाव वस्तुत्व वस्तु नहीं वस्तु हो तो आना जाना संभव अलात्म जो भाषण वस्तु ही प्रवेशादी संभव जो वस्तु होगा उसके प्रवेश होना निकलना वस्तु के संभव है कोई वस्तु हो तब जो अवस्तु होगा उससे संभव नहीं ऋजु का सर तो निकलेगा बाहर जाएगा ना प्रवेश करेगा ना निकलेगा है नहीं वस्तु कोई वस्तु हो तब ना इसी प्रकार है विज्ञान है भी विज्ञान में भी ऐसे समझ रहा ये तो दृष्टांत तो हो गया यहाँ भी ऐसा ही है विज्ञान में जो जन्मादि आभाष हो रहे हैं जीव पैदा हो रहा है शरीर आदि पैदा हो रहा है जीव जगत उत्पत्ति ग्रह विज्ञान स्वरूप आत्मा जो ग्रह जन्मादिवास जात्यादि आवास जन्मादिवास जन्मादिवास तथा वैसे ही वस्तुत्व होना ही चाहिए क्यों आवास से तोल्य आवास वहाँ भी आवासत्व तो यहाँ भी आवासत्व तो सामान है, है। अविशेषता सामानूपेण तुल्य के आवास पश्यत पश्य आवास में दृश्य दृश्य सीकाश दे ऋजु ऋजुवक्रादी आकारेशु जन्मादि आकारेशु आभाष तुल्य हेतु महा देखो अलाप में ऋजु रिजुवक्रादि आवास हो रहा है भाषता है टेड़े बेड़े पनम भाषना है इस प्रकार यहां जो जन्मादि आवास है विज्ञान में है सचिदानंद आत्मा है विज्ञान स्व उसमें जन्मादि दिख रहे हैं जो जन्म है, तो है। इनमें तो आभासत्व से तुल्यपाल हेतु महार समान है वो भी है ये भी है विज्ञान में कोई जन्म आदि किसी का जन्म होना नहीं है जैसे जलती हुई लगे में कोई तो गोलाई होना समझ होने से इसका हेतु बताते हैं कहा चार के टिप्पण में कहा आवास होते समय दृश्य जो दृश्यत्व तो है समान है तो आवास्य इत्यादि तो का आवासया विशेषता तो यह हेतु बताया था आवासत्व तो धर्म समान है दोनों तो। कहा अगर इत दृष्टान्त मिथ्यात्म आभाषा नाम स्ट इस हेतु से भी दृष्टान में आवास मिथ्याय किंच था किंच न निर्ग, निर्गता इत्यादि तदेव पूर्वाध योजना उसे वो कारिका के पूर्वार्धाव को विस्तार व्याख्या के द्वारा योजना करते हैं आभास मानना करके पांच की टिप्लम कहा अवस्तुत्व रूप हेतु वस्तु नहीं यही हेतु वो विस्तार कर विवेशन करते आगे विस्तार करते हैं, हैं। न निर्गता ना में भाषण था निकलते नहीं वो वस्तु हो तो निकले पंदन क्रिया शांत होने पर वो बोलाई निकल के जाते नहीं जो वस्तु हो तो निकले बता अग्रिज वक्रादी आभाषा वस्तु तो अभावे तो भी किमित प्रवेशादी असिथि आशंका के जो आकार थे वस्तु न होने पर भी गलती हुई लकड़ी प्रवेश होना निकलना क्यों नहीं हो रहा हो जाए वस्तु न होने पर भी किसान कहाके ऊपर कहते हैं वस्त्रोही तो इत्यादि कर कहा वस्त्रोही तो प्रवेशादी संभवती न वस्तु ना सुनिका था जो वस्तु हो उसके प्रवेश करना निकलना संभव होता है अवस्तु का नहीं होता वस्तु ही क्या निकलेगा बताया टिप्पणी थी छोड़ अभावत्विक वस्तुत्व अभाव होने पर ही प्रवेश निर्गमन तो होना चाहिए ना ये शंका उठाई थी तो कहा अवस्तु का प्रवेश निर्गमन होना संभव वस्तु हो तो कोई निकल सकता है जा सकता है आ सकता है वस्तु ही नहीं ठीक है हम कहते हैं द्वितीय आत्म योजन दिखाच है द्वितीय क्या है विज्ञान आवास से विशेषता द्वितिया है कार्यकर्ता तो उसके योजना करते हुए सिद्धांत कहते हैं विज्ञान में भी वैसे ही समझना एक बोलो है इसके देखा विज्ञानी भी इत्यादि में विज्ञान जात्यादि आवासा जो जन्म माना जा रहा है जीव की उत्पत्ति जगत उत्पत्ति मानी जा रही आत्मा में वह भी उसी प्रकार मानना थ शो आवास का विशेषता है आवासत्व धर्म समान है जैसे वहां आवास होने तो से वित्तीय ये भी वित्तीय धर्म आदि है इसलिए आजादात की शक्ति हो जाती है ये टीका भीगत है तुल्यत्म साधे न उत्तर श्लोक साधे थे समान है जैसे वहां पर दृश्यत्व हेतु है आवास झूठा शुद्ध हो जाता है इसी प्रकार यहाँ भी दृश्य हेतु है ये जन्म आदि में इसलिए आवास तो समान है ये डेढ़ का के द्वारा है सिद्ध करते सहित साधन आधा कार्य का सहित एक कार्य का पूरा और एक कार्य का इसके द्वारा सिद्ध करते है एक का दोनों कार्य का साधन <coughs> साधी कथम तुल्यम इत्या पूर्वादि शंका करता है हमारा तुल्यता कैसी है वाष्य में शंका उठाई प्रथम तुल्य तुल्यता कैसी है कैसे तुल्यता है यहाँ तो सत्य जन्म मानना चाहिए वहाँ आवास होने पर भी काष्ट में जलती हुई काष्ट में गुलाई को झूठा पाने पर भी या जीव जगत की उत्पत्ति को सत्य मानना चाहिए कैसे समाना है यह समाउा ही इसको कहते हैं यहाँ भी वैसे ही है जैसे वहां है वैसा ही है जैसे वहां जलती हुई लकड़ी को घुमाने पर गुलाई दिखाई दे रहे यहाँ भी विज्ञान में जो विवर्त होगा स्पंदन या क्रिया नहीं है केवल भाषण पाप क्रिया उन्न क्रिया है क्रिया स्पंदमाने अन्यतो क्रियाक विज्ञाने स्पंदमा वै नाषा न निस्पन्दा नज्ञ स्पंदमा वै नाषा अवस्पास नतनेत्रा नी ज्ञानम्पे न निर्गतास्ते भी यतो चिंत्या सद न निर्गतास्ते विज्ञान कार्य कारवात यथो चिंत्या सदैव विज्ञाने स्पंद माने जैसे जलती हुई काष्ट के दृष्टान्त दिया वो हो, हो गया उसके स्पंदन होने पर उसमें क्रिया होने पर घूमने पर वो गोलाई दिखाई पड़ता है ठीक इसी प्रकार यहां भी वो तो गोलाई कैसे आए नहीं कह सकते कहा था यहां भी वही सही विज्ञान में विज्ञान है स्पंदन आने वही विज्ञान में स्पंदन होने पर विवर्त होने पर यह स्पंदन क्रिया तो नहीं है वहां तो क्रिया है जलती हुई लकड़ी को घुमाना क्रिया तो है क्योंकि यह क्रिया नहीं होती केवल अज्ञान के कारण से ऐसा लगता है विवर्त तो। है विज्ञान है स्पंदन आने वही विज्ञान में स्पंदन होने पर आत्मा विज्ञान स्वरूप आत्मा में स्पंदन होने पर वही अवश्य ही न आभाषा उस काल में आभाष जो जन्म आदि आवास बाहर से आए हो ऐसे सिद्ध नहीं होता जन्म आदि उत्पत्ति होना चाहिए आभाष है वो जन्मावास है अन्य से आए कहीं से अन्यत्र से आए सिद्ध नहीं होता और न तो अन्यत्रपन्द निष्पन्द हो जाएगा विज्ञान विवर्त रहित होगा अपने स्वरूप में रहेगा उस काल में वहां से निकल के अन्यत्र जाते हैं विज्ञान आत्मा से जन्म आदि ये सिद्ध नहीं होता न विज्ञान में विसंधित न तो वो विज्ञान स्वरूप आत्मा में जन्म आदि प्रवेश करेंगे ऐसा भी नहीं होता जैसे ऋजु की दृष्टान्त जलती हुई काष्ट की दृष्टांत दिया था जलती हुई काष्ट को घुमाने पर जिसकी बुलाई दिख रही ना तो बाहर से आए ना बाहर जा सकते हैं वो और ना उसमें प्रवेश कर सकते इसी प्रकार यहां भी है ये बताओ आगे कहते हैं न निर्गता विज्ञानते आभाष आभाष है जन्मादि आभाष विज्ञान से निकल करके बाहर गए ऐसा नहीं कर सकते क्यों द्रव्यत्व भाव है द्रव्यत्व का भाव वस्तुत्व का भाव वस्तु हो तो प्रवेश करना या निकलना संभव होता है वस्तु नहीं है केवल तो भ्रांति से भाष रहे जर्मादि वास्तव में नहीं है केवल भाष रहा भ्रांति से जैसे रजु में सर्प वास्ता है वैसे ही न निर्गता विज्ञानात से निकल करके आभाष बात जन्म आदि आभाष अन्यत्र नहीं हो सकता क्यों द्रव्यत्व अभाव वस्तुत्व अभाव है वही संबंध दिखता है वस्तुत्व का अभाव दिखाई पड़ता है वस्तु हो तो प्रवेश करना निकलना संभव होता है तो कार्य कारणता का अभाव ये तो अचिंत्या सवैव सवैव अचिंत्या हमेशा अचिंत्य है अनिर्वचनीय है आवास कैसे कार्य कारणत्व तो के ज्ञान नहीं होता यहाँ विज्ञान कारण होता और एक कार्य होते तब तो चिंतनीय होते चिंतु विज्ञान कारण नहीं है वो तो कार्य नहीं कार्य कारणत्व तो का अभाव होने चाहिए कार्यकारणता अभावात, कार्य कारणत्व तो का अभाव होने से अगर विज्ञान कारण होता और ये कार्य होते तब तो चिंतन का विषय बन सकता था किंतु न तो विज्ञान स्वरूप आत्मा कारण है इनका नई कार्य है केवल अज्ञान की मई माई भाषा नहीं कार्यकारणता अभाव होने चाहिए तो जिससे कि अचिंत्या सदैव ते आभाषा जन्मादि आभाषा सदैव अचिंत्या मान अनिर्वचनीय कहा अचिंते हैं धर्मवादी आभाष अचिंत है कहा एक दो टिप्पणी कार्यकार आभाष विज्ञान ही रहती आवास में और विज्ञान में कार्य यदि होती तब तो उनको मानते हैं जैसे मिट्टी और ढट में कार्यकारता है ऐसा कार्यकारता नहीं है विज्ञान कारण होता आवास कार्य होता तब तो कुछ वस्तु मान लेते हैं वस्तु नहीं हो कार्यकार का अभाव है आवास और विज्ञान विज्ञान का नहीं आवास कार्य नहीं कहा अचिंत रूपेण निर्भर सदरूप से असद रूप से, से निर्वचन करना संभव नहीं है। पैदा नहीं हुए ये भी नहीं कह सकते हैं पैदा हुए ये भी नहीं कह सकते पैदा हुए भी है नहीं भी हुए ऐसे दोनों बातें तो होगी नहीं सचेत न बाध्यता जागृत स्वप्न में जो जन्म दिख रहा है जीव को उत्पत्ति दिख रहा है शरीर आदि की उत्पत्ति दिख रहा है यदि सत हो तो सुश्रुप्ति तो आदि में बात नहीं होना चाहिए विज्ञान तो वहां है सुश्रुति में आत्मा है सूर्य में भी आत्मा है किंतु वहां ये जन्म आदि नहीं है सचेत न बाध्यता यदि सत हो तो बाधित होना चाहिए और असचेत न प्रतीयता यदि असत हो तो खरगोश के तरह ज्ञान का विषय नहीं होना चाहिए ज्ञान का विषय हो रहे हैं इसका मतलब सदसद्रुप साध दो में तो कह नहीं सकते अनिर्वचनीय है अनिर्वचनीय है तो मिथ्या इसको तो बोलते हैं अज्ञान से जन्म है वास्तव में है। अज्ञान से जन्म एक ठीक है नस्मिने विज्ञाने यथा कथंजित चलन वही तो तो अकस्मात चित अकस्मात चित जन जनारी जम, तथा तथा तथा इत्यादि अच्छा क्यों तथा प्रवा आगत जवास प्रथवा नस्म विज्ञा अचलतया अच्छा अवस्थिता अन्यत्र आवास प्रकृति अवास भावशक्ति तद विज्ञान प्रवेश तस्य केवल तद उपादानत्व तो अनुभव यहां तक एक ही बात रखे हैं ये जो जन्मादि आभाष के बारे में विचार चल रहा है जैसे अलात में जो गोलाई विचार किया था कहीं अन्यत्र से आए यह भी क्षेत्र नहीं होता बाद में क्रिया समाप्त होने का बाहर जाते हैं ऐसा भी नहीं होता और उसमें प्रवेश करते हैं क्षेत्र वैसे ही यहाँ तस्मिन वो विज्ञान है उसी विज्ञान में जिस विज्ञान में दिख रहे हैं जन्मादि तस्मिन एवं विज्ञान है यथा कथन थे चलनवती चलनवती विज्ञान किसी प्रकार से चलन मानना पड़ेगा जैसे काष्ठ बोलने के लिए वास्तविक क्रिया है किन्तु यह वास्तविक क्रिया नहीं कथन से चलनवती विज्ञानिक साधी में कहते हैं औपाधिक विवर्त रूप औपाधिक विवर्त रूप से यह चलन मानना है उपाधि एक वास्तविक चलन नहीं है विभु आत्मा है वो विभक्त रूप विभक्त रूप से यह चलन मानना है वास्तविक परिणाम चलन नहीं है विभक्त रूप से चलन मानना ऐसे चलन मानने पर ततो अत अकस्मात अकस्मात चित चित प्रत्यय लगता है में लगता है किंचित आदि बोलते हैं चित्त और चल लगता है कथन चल आदि बनता है यह चित्त प्रत्यय लगा हुआ है अकस्मात के आगे विभक्तन होने के बाद चित्त लगता है कुत आदि बोलते हैं अकस्मात से अकस्मात कहीं से आ करके जन्मवादी आवास भवित नहंति पर्व तो नकार है जन्मवादी आवास अन्यत्र से आ कर उस विज्ञान में संभव है। क्यों तथा प्रथा अभाव बाहर से आए ऐसी कोई प्रथा नहीं है जगत में कोई बोलता नहीं कि उसका हाल के जन्मवादी विज्ञान में आ गए ऐसे कोई मानता नहीं तथा प्रथा अभा ऐसे मानने की प्रथा नहीं है परंपरा नहीं है न तो तस्मात विज्ञात अचलतया अवस्थिता अचल रूप से वो विज्ञान हो गया माया रहित हो गया है शुद्ध हो गया है अचल होना मैंने माया रहित होता है चलायमान माया विशिष्ट हो जाना अज्ञान विशिष्ट है चल हो गया था तो कल्पना हो गई थी अब वो विज्ञान शुद्ध रूप में है अपने रूप में है नस्मात्ज्ञात अचलतया अवस्थित जो अचल रूप से अवस्थित विज्ञान है उसे अन्य आभाषा अन्यत्र जाना भी संभव ना वही दिखाई पड़ रहे अनुद्र नहीं दिखाई देते रहे प्रति अभाव से तुल्य तो प्रकृति का अभाव है वहां भी ज्ञान का अभाव है अनुद्र जाते हुए दिखाई पड़ते हैं अनुद्र नहीं हो जनवाद ना भी तदेव विज्ञान प्रवेश तो उसी विज्ञान में प्रवेश करते ऐसा भी सिद्ध नहीं है क्यों तेवल से तम अपना केवल वो जो मिथ्या वस्तु उत्पत्ति के लिए केवल शुद्ध आत्मा को उपादान कार नहीं माना माया विशिष्ट होगा तब उपादान मानेगा केवल आत्मा उपादान कारण नहीं होता एक आ, जो विज्ञान स्वरूप आत्मा उसका केवल उसका मिथ्या वस्तु के उपादान कारण नहीं मानते जो अज्ञान विशिष्ट होता है तो उपादान कारण होता है तो स्वतः नहीं होता है अपने स्वरूप स्वतः स्वरूप नहीं होता है कहा सात की टिप्पणी है केवल केवल उसमे आदि के, के था था। उसमें भेद आदि को भेद विशिष्ट हो रही तो उस काल में नहीं होगा उपादान कारण उसमें स्वगत भेद भी नहीं है सजातीय भेद भी नहीं विजातीय भेद तो शुद्ध अवस्था है। जब माया विशिष्ट करेंगे तो बिजातीय भेद दिखाई पड़ता है तब तो उपादान काल हो सकता है मानी तीनों भेदों में से कोई एक भेद हो वो उपादान काल हो सकता है या तो स्वगत भेद हो माना सा वस्तु हो उपादान कारण बनेगा का। स्वगत भेद मान्य वस्तु है या सजातीय भेद हो उपादान कारण हो, हो सकता है उस काल में वो किसी का उपादान कारण नहीं बन सकता साजात्यादि का भेद रहते जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित होगा उस काल में किसी का उपादान कारण आपका बन नहीं सकता जब माया विशिष्ट होता है तो विजातीय भेद हो जाता हो आया जड़ है यह चेतन है विजातीय भेद वाला होता है उसका काल उपादान कारण हो जाता है तो साजातिक साजात्यादिक भेद रहित है जो सजातीय भेदातीय भेद और स्वगत भेद न हो उस काल में उपादान कारण नहीं बन सकता शुद्ध आत्मा नहीं बन सकता माया विशिष्ट बनता है उपादान कारण जगत का उपादान कारण माया विशिष्ट और माया विशिष्ट होकर के जो कार्य लिखे ना वो वित्त अज्ञान, अज्ञान विशिष्ट उपादान कारण जहां बना होगा मान रज्जु जब अज्ञान विशिष्ट हो जाती है तब सर्प पैदा होता है रज्जु जब अपने स्वरूप में रहेगी उस काल में उपादान कारण नहीं होती है सर्प का जब अज्ञान विशिष्ट हो उस काल में सर्प को उपादान कारण इसी प्रकार उस सच्चिदान आत्मा सच्चिदान आत्मा वह उपादान कारण बनता है जीव और जगत का कब बनता है जब अज्ञान विशिष्ट हो विजातीय वेद विशिष्ट होगा तब उपादान कारण होगा सोता कोई भी वस्तु उपादान कारण सोता नहीं हो सकता है विशिष्ट होना पड़ेगा अरे इसके लिए जब मिथ्या वस्तु की उत्पत्ति के समय में जैसे रज्जू में सर्प उत्पन्न होना हो तो रज्जू अज्ञान विशिष्ट होते से उत्पन्न कर सकता है और ज्ञान विशिष्ट हो रज्जू उस गाल में सर्प पैदा नहीं होने वाला है अज्ञान से ढका हुआ हो ढक गई हो आच्छादित हो तब सर्प दिखाई पाता है तो यहां भी जब माया विशिष्ट होगा तो इनके उपादान कारण बनेगा जन्मादि का तो शुद्ध में उपादान कारण होना संभव नहीं वहां भी प्रवेश नहीं कर सकते आत्मा में क्यों उपादान कारण नहीं, कार नहीं। बाहर से आए दिखाई पड़ते हैं जन्मादि न बाहर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं आत्मा के विभक्त समय में ये जन्मादि दिख रहा है माया विशिष्ट हो गया तो जन्म दिख रहा है तो उस काल में बाहर से कहीं आ गए जन्मादि ऐसा भी सिद्ध होता अनुभव के प्रमाण से बाधित होता है जब माया रहित हो जाता है आत्मा उसका काल बाहर चले गए ऐसा भी नहीं होता है विवर्तन नहीं है वो शुद्ध आत्मा रह गया उस काल में निकल भी गए बाहर जन्माद ये भी सिद्ध नहीं होता अथवा उसी आत्मा में प्रवेश करते हैं यह सिद्ध क्यों शुद्ध आत्मा किसी का उपादान कारण बढ़ता ही नहीं और कार्य का प्रवेश कहाँ होता है उपादान कारण होता है घट का प्रवेश कहाँ होगा मिट्टी में अन्यत्र हो नहीं सकता ठीक है आगे टीका में कहते न चर ते विज्ञाने प्रवेश तुम समर्थाह ते माने आवास जन्मादि आवास विज्ञाने सप्तम विज्ञान में प्रवेश करने के लिए समर्थन विज्ञान स्वरूप जो आत्मा है शुद्ध आत्मा उसमें प्रवेश करने के लिए समर्थ नहीं।, तो। नहीं है ततो निर्गत तुम्हें वहां से निकलना भी संभव नहीं है प्रवेश करना भी संभव नहीं है उस विज्ञान से निकलना भी संभव नहीं है जो वस्तु हो तो प्रवेश करना निकलना संभव होता है देवदत्ता एक वस्तु है घर में प्रवेश कर सकता है घर से निकल सकता है देवदत्ता एक वस्तु है किंतु ये जो आभाष है वास्तविक वस्तु होते नहीं जन्मवादिश नहीं वस्तु हो तो बाद नहीं होना चाहिए बाध हो जाता जा है तेम जो आभाष है जनवादी आभाष क्यों प्रवेश नहीं कर सकते निकल क्यों नहीं सकते वस्तुत्व का आभाव कोई वस्तु हो तो प्रवेश कर सकता है निकल सकता है देवदत्त एक व्यक्ति है वस्तु है घर में प्रवेश कर सकता है घर से निकल भी सकता है किन्तु ये वस्तु नहीं है का असर पर निकलना बनेगा न प्रवेश करना पड़ेगा केवल बोल कल्पना है वैसे यह भी है जन्मादि कल्पना है ठीक है प्रथम तरही विज्ञान ए प्रथा तेषा फिर विज्ञान में आवास की प्रथा कैसे हो गई जब बाहर से आते भी नहीं है बाहर जा भी निकेते वहां प्रवेश में नहीं कर सकते फिर आत्मा में जो आवास जन्मादि आवास की प्रथा कैसे परंपरा कैसे बन गई शाह प्रथम तरह विज्ञान प्रथा विज्ञान माने विज्ञान स्वरूप आत्मा प्रथा परंपरा झूठा ही है ये है वास्तव में तो वास्तविक नहीं है ही है ये इसलिए कहा कार्यकार तो का। नहीं हो सकता है विज्ञान स्वरूप आत्मा कारण है और ये जो जन्मादि कार्य है सिद्ध नहीं कर पाता वस्तु हो ये तब तो कार्यकाम भाव होता क्या वस्तु है आवाज आभाष आवाज एक था ठीक है आवाज आभाषा विज्ञान विज्ञान से कार्यकार आभाष और विज्ञान स्वरूप आत्मा में कार्यकार निर्पण का करना चाहते हैं निर्पण में हो सकता दुर्वचन भाव निर्पण करना संभव नहीं होता कार्यकाम भाव सिद्ध नहीं कर सकते इसलिए सर्वदा आभा निरूित आवश्यकता आभाष जन्मादिभाष कभी भी निरूपण करना संभव नहीं है आज निरूपण नहीं तो भविष्य में हो जाएगा निर्पण नहीं हो सकता इनका सर्वदाव निरूपयित आवश्यकता माया संतोष माया से ही जन्म है इनका अज्ञान से ही जन्म है अगर आत्मस्वरूप का ज्ञान होता तो ये जन्म आदि नहीं दिखते रज्जु का ज्ञान होता तो सर्व नहीं दिखता रज्जु के ज्ञान नहीं है इसलिए दिख रहा है माया से जन्म ही दिखा रज्जु में दिख से सर्प दिख रहा अज्ञान से जन्म होता है उसका किसके अज्ञान अधिष्टान का रज्जु के अज्ञान सर्प पैदा करता है वो जन्म दिखाई पड़ता है ठीक इस प्रकार अपने स्वरूप का ज्ञान है इसलिए जन्म आदि भाजता है मैं इतने साल का वो ज्ञान करके बोलता अपने स्वरूप का ज्ञान है माया संतो माया से ही इसका जन्म तो माया से है अज्ञान के कारण से भाजते हैं सर्व संतो मिथ्या में बहुत ही करता है जो माया से होते हैं अज्ञान से होते हैं वो मिथ्या ही होता है रजु के अज्ञान से होने वाले सर्व मिथ्या ही होता है ठीक इस प्रकार अपने स्वरूप के अज्ञान से जन्मादी दिख रहा है तात्पर्य माह अब ये इसके तात्पर्य बताते हैं डेढ़ श्लोक के तात्पर्य बताते हैं दृष्टांत के सिद्धांत में घटाते हैं डेढ़ श्लोक के द्वारा बोला था उसके तात्पर्य बताते हैं मासी में अलाते न समान हम सर्वम विज्ञान से अला दृष्टान जो दिया है ठीक उसी के समान है विज्ञान में आप आपको विज्ञान में ऐसे ही समान है अलाद में जो बुलाई ना बाहर से आए ना बाहर गए ना वहाँ प्रवेश किए केवल भाष रहा था ठीक इस प्रकार यहाँ भी विज्ञान में भी जन्मादि जो दिखाई पड़ते हैं न विज्ञान काल में बाहर से आए न बाहर गए न विज्ञान में प्रवेश हुए समान है अलाते न समान सर्वम विज्ञानस्य सबके सब जो कुछ दिया है अलाद के द्वारा समान है तीन नंबर की टिपणी में कहा विज्ञान से प्रतीयमान सर्व जा भाषा लिखता जो प्रतीयम है कौन जाति आदि का आभाष जाति जन्मादि तो नहीं है जाति माने जन्म जन्म का आभाष जो भाषण है ये उसकी समाधेश अलात के समाह तो न होता हुआ भाषण न होता हुआ भाषण है, है, है। अलातेन साम था अलात वृत्ति बत्रादि आकारत माने कैसा है अलात में अलात के साथ समान नहीं है अलात में रहने वाला जो टेढ़े मेड़े आकार के समान है जो जन्म आदि आभास अलात के समान में अलात तो एक वस्तु है किंतु अलात वृत्ति जो धर्म है कौन है वो टेढ़े मेड़े आकार उसके समान ये जन्म आदि है अलाते समान कहा था अलाद का अर्थ लेना है समान में अलात के समान नहीं है अलात वृत्ति जो रिज बत्रि भाव है उसके समान ये कारण वृत्ति बकरी आकार समानम तुल्यम समानम समान तुल्यम प्रातिथि का प्रातिथि कह प्रती का विषय है वस्तु तो नहीं मिलता ऊपर ऊपर से दिखाई पड़ता है आपाति है ऊपर ऊपर से दिखाई पड़ते हैं विचार का अंबर खो जाता है रजु का सर्प दिखता तो है और विचार से जाएंगे तो हो जाए है सर्प हो जाएगी वो तो यहां जब तक तो विचार नहीं करते हैं ऊपर ऊपर से अच्छा लग रहा है कि जन्म आदि है जन्म हुआ इतने साल का हो गया विचार तो तो लेके जाएगा तो सिद्ध नहीं तो प्रा... हो होता है अन्य काल मिथ्या होता है जैसे ऋतु का सर्प है जैसे वो अलाने वाले पंदन क्रिया आदि थे क्या वो बुलाई थी वो मिथ्या है उसी प्रकार यहाँ बीज आदि होगा अच्छा ठीक हमें कहते हैं सक्रियत्व पर भी ज्ञान प्रसिद्ध है हाँ महाराज जब अलाद के समान समान मानेंगे वो तो सक्रिय है क्रिया हो रही थी वहां तो विज्ञान में भी सक्रियता होगी फिर फिर ब्रह्म में द्वैत आ जाएगा ब्रह्मरूप विज्ञान और क्रिया जैसे लकड़ी घूमती है ना वहां सक्रिय है क्रिया का सहित सक्रिय अलाद जो है सक्रिय है वहां क्रिया करने पर ही तो दिख रहा ना तो वैसे ये भी तो सक्रिय होगा तब तो तक तो उसके समान बोल दिया अलाते न समान सर्वम बोल दिया है सब के सब वैसे ही लेना दृष्टांत जैसा वैसे समाना तो ब्रह्म भी सक्रिय हो जाएगा क्रियावान होगा तो द्वैत आ जाएगा ये शंका तो है तभी सक्रियव विज्ञान से प्रसिद्ध भी आ जाएगा वो सक्रिय है कौन अलाद दृष्टांत दिया अलाते न सर्वम बोल दिया आपने सब अलाद के समान ही कह दिया तो सक्रिय भी होगा फिर ये शंका आठ की टिप्पण में सर्व सामने आपको गमे कह सर्वम समानम बोल दिया अलाते सर्वम समानम बोला हुआ है सबको समान मानने पर वहां क्रिया है तो यहां भी क्रिया माननी पड़ेगी वहां सक्रिय है क्रिया सहित अवर्त सक्रिय क्रिया के साथ है वो अला तो सक्रिय मानना पड़ेगा सक्रिय मानने की द्वैत ये शंका होगी इसके उत्तर में कहते सदा यह कहा सदा अचलत्म तो विज्ञान अच्छा, से वो जो अलाप में और विज्ञान में बाकी तो समान है किंतु यहाँ हमेशा अचल अचलपना है कहा विज्ञान वहां कल कोई चल हो जाता है वो सक्रिय हो जाता है अलाप किंतु यहाँ सदा अचल, अचल तो विज्ञान से इतना विशेष है विशेष है ये विशेष है यह अचल ही रहेगा हमेशा ये चल क्रिया नहीं है जात्यादि आभाषा विज्ञाने अचल है किम ये कहते हैं जात्यादि जो आभाष है जन्मा पूर्ववादि बोलता है शंका है जात्यादि आभाषा विज्ञान है अचले के किस कारण से आ गए जन्मवादि आवास विज्ञान इसका कारण क्या है जो अचल विज्ञान है आपका आत्मस्वरूप तो विज्ञान है उसमें जन्म आदि कहां से आ गए किस कारण से आ गए इसका कारण क्या है जात्यादि आभाषा जो जन्वादी आभाष है विज्ञान विज्ञान विज्ञान अचले विज्ञान जो अचल विज्ञान है कभी विकृति नहीं होती उसकी उस विज्ञान किम कृता किस कारण से आए यह किसने किया यहां विज्ञान में ये इस इसको उत्तर में कहते हैं चार की टिप्पणी का ऐसा शंका उठा करके उत्तर देते आह क्या कहते हैं आह कार्य कार्य कारणता कार्यकार जन्य जनक तो अनुपत् अभाव रूपत्वाद करके किससे आगे निश्चय नहीं कर पाते हैं अचिंत्य है क्यों कार्यकार हो और जन्म आदि कार्य हो ऐसा होता नहीं है कार्यकार जन्य जनकत्व तो अनुभव है जन्य जनकत्व तो मान नहीं सत्य कार्यकार जन्य जनकत्व धर्म तो आ जाता है मानी आवास जितने थे जाति आदि जन्य होते विज्ञान जनक किंतु किन्तु कार्यकार नहीं है कार्यकार होने से जन जनकत्व अनुप्ति जन जनकत्व सिद्ध न होने से अभाव रूपत्वाद वे अभाव रूप हो जाएंगे कौन ये जो जाति आदि आभास आभाष रूप सिद्ध हो जाएगा अभाव रूपत्वाद कार्यकार सिद्ध होता तो कोई भाव रूप सिद्ध करते कार्य भाव सिद्ध नहीं हो पाया अभाव रूपत्वाद अभाव रूप होने से अचिंत्या हमेशा वो अनिर्वचनी सिद्ध होते हैं कहाँ से आए भी कहा भी ये भी निर्वचन नहीं कर सकते कहा जाते हैं ये भी निर्वचन नहीं कर सकते कैसे होते हैं ये भी निर्वचन नहीं कर सकते अज्ञान की महिमा निर्पण करने पर पाए नहीं जाते जब तक निर्भर नहीं होता तब तक भाष रहिए अज्ञान काल में भाष रहे ज्ञान काल में खो जाते हैं निर्पण भी अनिर्वचनीय पदार्थ का निर्पण नहीं हो सकता ये तो निर्पण हो तो फिर अनिर्वचने होगा ही नहीं हो जो अनिर्वचनीय है सत्यना असत्य सतय रूपेणा निर्भक्तुम न सक्य थे यदि अनुपति सदरूप से जिसका निर्माण नहीं हो सकता असद्रूप से बद्यापुत्र जैसा भी नहीं वो प्रकृति का विषय नहीं है और ये प्रकृति का विषय है जिसको असत्य ऐसा असत भी नहीं कह सकते खरगोश के सिंह जैसे भी नहीं है ज्ञान का विषय कौन है खरगोश का सिंह तो ज्ञान का विषय होता ही नहीं सिंह है ये तो दिख रहे हैं और सत्य कहेंगे तो बाधित हो जाता है सुसुप्ति आदि बाध है इनका और सदसत उभय रूप गण बनता नहीं है एक ही ऐसा हो सत् हो असत भी हो, हो, हो ऐसा तो होता नहीं है या तो सत होगा या असत होगा अच्छा। ये निर्वचन इसलिए सदा ठीक है यदि विज्ञान अचलम आविष्टम तरी त्र जातियादा हेतु नश्यु आशंभ्य अंतिमा परिहते कहते हैं पूर्वादि शंका उठाता महाराज यदि विज्ञान अचल है आपका आत्मा विज्ञान स्वरूप आत्मा अचल है कोई क्रिया नहीं होती है यदि अभिष्टा आपको यह सिद्ध करना चाहते हैं तभी तब में उस विज्ञान में जात्यादि आवास हेतु जात्यादि आवास नहीं होना चाहिए क्यों हेतु तो नहीं कारण नहीं उसका अचल में तो कोई वस्तु तो नहीं होता ना मिट्टी में कुछ क्रिया होती तो घट बनता है जो मिट्टी चुपचाप बैठी हो उस काल में नहीं बन सकता कोई भी वस्तु होने के लिए उपाधान में क्रिया होगी तभी प्रस्तुत होगा मिट्टी में कुछ क्रिया होगी अब जुड़ना रूप क्रिया होगी तब घट बनेगा ना कि मिट्टी चुपचाप जो कर घट बन गया ऐसा तो नहीं होता है तो पूर्ववाद ये बोलता है यदि विज्ञानम अचलम अभिष्टम यदि विज्ञान आत्मा को अचल मानना इष्ट है आपको तभी तब तत्र उस विज्ञान रूपी आत्मा में जात्यादि आभाषा जातियादि आभाष हेतु अभा न श्यु जात्यादि अभाषा स्मात हेतु आभा कारण नहीं मिला अचल में कोई क्रिया नहीं होती क्रिया क्रियामय से बस्तु पैदा नहीं होता तो जन्म आदि आभाष नहीं होना चाहिए वहां विज्ञान में इतनी असंख्या अंतिमार्ध अंतिम आधा से उत्तरार्ध से व्याख्या करते अचिंत्या ही सत्य हाँ। तो चिंत्या सदैव बते कहा निरंतर वो क्या है हमेशा वो अचिंत्य बनते हैं अनिर्वचिने होके बैठे हुए हैं उत्पन्न नहीं होते हैं ये भी नहीं कर सकते उत्पन्न होते हैं यह भी नहीं कह सकते उत्पन्न होते भी है नहीं भी होते हैं ये भी नहीं कह सकते अचिंत है आदि आभाषा इत्यादि कहा था भाषण जात्यादि आभाषा विज्ञानी अचलित मात हो गया आगे कहते हैं यथा सदैव अचिंत्या अत मृषभ इधेष है तो किसी भी काल में वो अचिंत्य अनिर्वचनीय घोषित होते हैं कभी भी निर्वचन नहीं कर सकते आज नहीं हो पा रहा कल हो जाएगी पहले हुआ न आज हो पा रहा है निर्वचन न आगे हो पाएगा सद अदरूप से सदरूप से नहीं हो पा रहा है अचिंत्य होने से अतु जो हमेशा अचिंत होते हैं अनिर्वचने होते हैं झूठा होते हैं सिद्ध हो है कहा संक्षेप तात्पर्य संक्षेप्त तात्पर्य बताते हैं दोनों का यथा इत्यादि वाषण कहाता यथा असत् जिस प्रकार न होते हुए भी जो रिजवादी आभास टेड़े बेड़े आकार न होते हुए वास रहे में अलात्मा कहा अलात्मा असतु रिजवादी आवासेशड़े आकार नहीं है न होते हुए भी रिजवादी बुद्धि दृष्टा है वह केवल बुद्धि हो गई टेड़े बेड़े आकार की बुद्धि बन गई राष्ट्र के घुमाने पर अलात्तमात्र केवल अलात्मा ऐसा दिखाई पड़ा है अलात है वो उसमें टेढ़े में दिखाए बुद्धि बने वास्तव में टेढ़ में विज्ञान स्वरूप आत्मा जाति आदि बुद्धि प्रसन्न है केवल जन्मादि बुद्धि हो रही है ये झूठी है बुद्धि ये, ये समुदाय था ये पूरे के समुदाय करते ही कहा टिप्पणी में कहते हैं विज्ञान मात्र जात्यादि असंस्पृष्ट विज्ञान जो जन्मादि का संबंध नहीं होता जिसमें जन्मादि का संबंध नहीं जिस विज्ञान से आत्मा में असंग है असंभव नहीं सज्जते असंभ ही आयम पुरुषा आत्मा को असंग बना हुआ है और असंग इससे संबंध नहीं होगा क्या जन्मादि का संबंध कैसे होना विज्ञान मात्र आत्मा है उसमें ये जात्यादि आवास जो दिख रहा है ये झूठा है न होते हुए भाषण है ये कहा समय हो गया है इतने ओम समयोगेजना पत्रम पश्ये महाक्ष स्थिरंग